ओ नमो भगवते वाचुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणादश स्कंध अथ प्रथम्याय यद वनशकोरी सीकाशा श्रीवादरायणीवाच कृवा दैत्यवधम कृष्ण सरामो यदिवृत भारं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया ये को पिता किता सुबह पाण्डुच्युता सपत्न दुद्यूतलखच ग्रहणादेन कृवान भित्तमितरत सन् नृपात चितमीश कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के कैस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया भूभार राज प्रतनाय गुप्त स्वभा मन वने तुम नगतम विभारम यो अपने बाहुबल से सुरक्षित यदवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है नैवात परिभवश भवेत कथिन मिभवन्नहन निलीम यदकूल तदंबस्य बंधिवशापय यहवं यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी घोड़े जनबल धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उस श्रृंखल हो रहा है अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूँगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊँगा एवं व्यवसाय राजन सत्य संकल्प राजन भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला सबको समेटकर अपने धाम में ले गए स्वूर्त्यालोकल व्यवुक्त नृण गिर्भस्ता स्मृता पदेस्ता आछकृति शुश्लोकांतयामूलगा भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी उन्होंने अपने सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे उनकी वाणी उनके उपदेश परम मधुर दिव्याति दिव्य थे उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया उनकी बहिर्मुखता दूर भाग गई वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया उन्होंने अनयास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमतया पार हो जाएंगे इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया राजवाच विप्रशाप राजुवाच ब्रम राजा परीक्षित ने पूछा भगवान यदवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों के नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था फिर उनमें ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया यन्निमित्त सवेशापो याद भगवान के परम प्रेमी विप्रवर उस श्राप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था समस्त यदवंशियों के आत्मा स्वामी और प्रीतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे फिर उनमें फूट कैसे हुई दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैत दर्शी थे फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए श्री शु कुर सन्निवेशम कर्माचरण भुवि सुम्गल आप्त काम आस्थाय धाम उदार श्री सुखदेव जी ने कहा भगवन, भगवान श्रीकृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का संनिवेश था नेत्रों में मिघ्नयन कंधों में स्कों में करी कर चरणों में कमल आदि का विन्यास था पृथ्वी मंगल में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया वे पूर्ण काम प्रभु द्वार का धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वह उदार है अंत में श्रीहरि ने अपने कुल के संघार उपसंहार की इच्छा की क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था कर्मा पुण्य निवहा संग गायगद्क कालात्म दिवसता यधुदेव पिंडारकंसमगमु निर्दा विश्वामीशिडो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वादेत्री वशिष्टो नारदादय भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्र की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र असित कर्ण दुर्भाषा भृगु अंगिरा कश्यप रामदेव अत्रि वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारिका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया ते वेश्वा स्त्रिवेश सुत पृछति वो विप्रा अंतर्वत्ते क्षण प्रश् विलज्जति साक्षा प्रभृता भोग दर्शनासोष्य पुत्र काम कि सज्जन्य वे जाम्बती नंदन शाम्ब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे ब्राह्मणों यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है यह आपसे एक बात पूछना चाहती है परंतु स्वयं पूछने में सब चाहती है आप लोगों का ज्ञान अमोघ आबाध है आप सर्वज्ञ हैं इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है आप लोग बताइए यह कन्या जनेगी या पुत्र एवं प्रलभ्धा भुनअस्तानचूकिता नृप जनेशति वो वंदा मुसलम परीक्षित जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा तब वे भगवत प्रेम प्रेरणा से क्रोधित हो उठे उन्होंने कहा मूर्खों यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा सहसोधरम मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोल कर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूछल मिला किम कृतम मंदभाग्य कि आदाय मुसलम अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे हम बड़े अभागे हैं देखो हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाली अब लोग हमें क्या कहेंगे इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए तत्पनीय सदसी परिमला मुखश्रिय चक्रो सर्विध उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे मुख कुम्हला गए थे उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूछल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई श्रुवा मोघम विप्रशापम दृष्टवा च विस्मिता भय संतोर द्वारको कस राजन जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के साप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा तब सबके सब, सब द्वारिकाभाषी विस्मित और भयभीत हो गए क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का साप कभी झूठा नहीं होता तत्वर्णयम जदराज आहुक उग्रसेन ने उस उस को को कर डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े समुद्र में फेंकवा दिया इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी कश्यन मत्स्योहम चूर्ण तरल जाम लगना न्यासन के उस लोहे टुकड़े को एक मछली निकल गई और चूरा तरंगों के साथ वह बहकर समुद्र के किनारे आ गया वह थोड़े दिनों में एक बिना गांठ की एक घास के रूप में उग आया मत्स्यो गृह तो मत्स्य तस्यो मछली मारने वाले ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक ब्याज ने अपने बाण के नोक में लगा लिया भगवान जात सर्वाद था भगवान सब कुछ जानते थे वे इस साप को उलट भी सकते थे फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा काल रूप प्रभु ने ब्राह्मणों के साप का अनुमोदन ही किया इति श्रीमदभागते महापुराणे पारम या चैतायाम एककंधे प्रथम